देवी भागवत छठा स्कंद महान आत्मा तथा तप का भंडार था इंद्र द्वारा सारे इंद्र द्वारा मारे जाने पर भी ऐसा प्रकाशमान हो रहा था मानो जीवित पुरुष हो जमीन पर निर्जीव पड़ा था परंतु प्राण प्राण धारी व्यक्ति की भांति उसके द्वारा चेष्टा हो रही थी इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए उनके सभी अंगों पर छा गई वे मन ही मन सोचने लगे या फिर जीवित तो नहीं हो जाएगा उस समय सामने तक्षा नामक एक व्यक्ति खड़ा था उस पर दृष्टि डालकर देवराज ने अपना काम सिद्ध हो जाने के लिए कहा तक्षा तुम मेरी बात मानकर इस महान तेजस्वी मुनि के मस्तक को घर से अलग कर दो ऐसा जान पड़ता है मानो यह जीवित हो ऐसा प्रयत्न करो कि यह जी न सके इंद्र की बात सुनकर उन्हें निंद सिद्ध करते हुए तक्षा कहने लगा तक्षा ने कहा इस मुनि का कंधा बड़ा विशाल प्रतीत हो रहा है मेरी कुल्हाड़ी उसे मार नहीं सकेगी फिर मैं इस घृणित कार्य में प्रवृत्त भी नहीं होंगे तुमने यह अत्यंत निंदित कर्म किया है अच्छे पुरुषों ने ऐसे कार्य की घोर निंदा की है जो मरा हुआ है उसे पुनः मारने में केवल पाप का भागी ही होना पड़ता है मैं इस पाप से बहुत डरता हूँ यह मुनि तो मर ही गया है फिर इसका सिर काटने से क्या प्रयोजन पाक शासन भला बताओ तो इस कलुषित कार्य में क्या तुम्हें भय नहीं लगता है इंद्र बोले इस दुनिया इस मुनि का यह विशाल शरीर ऐसा जान पड़ता है मानो अभी इसमें प्राण वर्तमान है अतएव मैं डर रहा हूँ कहीं मेरा यह विपक्षी मुनि जीवित न हो जाए तक्ष ने कहा विद्वन, ऐसी कितना नीच कर्म है। क्या, क्या तुम्हें इसका भय नहीं है इंद्र ने कहा इस पाप को दूर करने के लिए मैं फिर प्रायश्चित कर लूंगा महामते छल करके भी शत्रुओं को मार डालना सर्वथा उचित है तक्षा ने कहा मघवन तुम्हें महान लोभ घेरे हुए हैं इसी से इस समय यह पाप कर रहे हो किंतु विभो भला बताओ तो तुम्हारे सिवा मैं इस नीच कर्म में सम्मिलित क्यों हूँ इंद्र बोले अब से सदा के लिए मैं निश्चय कर देता हूँ कि समस्त यज्ञों में मैं तुम्हें भी भाग दूंगा यज्ञ करते समय मनुष्य तुम्हें बलि चढ़ाया करेगा तुम्हारे लिए यह मूल्य निर्धारित हो गया इसके बदले में त्रिशरा के मस्तक को काटकर तुम मेरा प्रिय कार्य करो व्यास कहते हैं राजन इंद्र की सुनकर के मन में भी लोभ लोभ आ गया। पाप का मूल है ही। फिर तो उसने मजबूत टांगी उठाई और उससे त्रिशरा के मस्तक धड़ से अलग कर दिए उन तीनों मस्तकों के कटकर जमीन पर गिरते ही तुरंत उनसे हजारों पक्षियों का जन्म हो गया उस अवसर पर मुनि के मुख से गौरैया कबूतर और तित्ती आदि पक्षीगण पृथक पृथक उत्पन्न हो गए तीसरा मुनिख से कबूतर का से काम लिया करता था उससे अत्यंत चमकीले तित्तर उत्पन्न हुए मधु पीने वाले मुख से गौरीयों की उत्पत्ति हुई राजन इस प्रकार तीसरा से इन पक्षियों का निष्क्रमण हुआ है राजन तीसरा के मस्तक से पक्षी निकल गए यह देखकर इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई फिर वे स्वर्ग को सिधार गए उनके चले जाने पर तक्षा भी तुरंत वहां से अपने घर चल दिया राजन यज्ञ में भाग पाने का अधिकार मिलने से उसका मन अत्यंत प्रसन्न था महान पराक्रमी शत्रु मारा डाला गया यह समझकर इंद्र भी भवन पर पहुंचे और अपने को कृतकृत मानने लगे ब्रह्म की कुछ भी चिंता नहीं की